आखिरी के पाँच मिनट बाकी हैं और सवाल बचे हैं नौ तो थोड़ा रैपिड फायर कर ले भैया बिल्कुल ठीक है।, है तो एक प्रश्न है अपने पास गया से साधना कुमारी जी का कि उन सबको लगता है कि मैं बहुत गुस्से में रहती हूं लेकिन मुझे पता है कि ये सही नहीं है सच नहीं है हमेशा इस प्रयास में रहती हूं कि, कि किसी को मेरे से प्रॉब्लम ना हो लेकिन ऐसा हो नहीं पाता कि सभी को एक साथ लेकर चल पाऊँ मैं अपने घर में बड़ी बहू हूँ और जिम्मेदारी बहुत है कृपया बताएं कि क्या करूं सबको खुश कैसे रखूँ दीदी बिल्कुल सही बात है आप परेशान हैं अपने आप से इतनी ज़िंदगी में हमारी सफलता क्या है किसको हम सफलता मानते हैं ये पता नहीं चला है ना आप किसी को परेशान नहीं करते हैं कोई आपको परेशान नहीं करता है आप यदि परेशान हैं तो केवल अपने आप से सब कुछ ठीक होते हुए भी हम परेशान रहते हैं क्यों क्यों रहते हैं क्योंकि ठीक क्या नहीं है समझ ठीक नहीं है हमको पता नहीं चल रहा है कि हम जी क्यों रहे हैं हमारा काम क्या है हमारा उद्देश्य क्या था क्या होना चाहिए ये हमको स्पष्ट नहीं है उसी कंफ्यूजन में हम परेशान रहते हैं और इसी ऊहा पोहा में जिस प्रकार से हम जीते हैं वो भी कहीं कही ना कहीं सामने वाले को अवगत होता रहता है सामने वाले भी मज़े के बाद ऐसे ही हैं अभी इस विधि से ये कहानी बनी हुई है हम सब किसी को परेशान कराना चाहते हैं हम सब परेशान रहते हैं तो परेशानी बाँटते हैं जिसके पास जो होता है वही वो बाँटता है ठीक है तो कैसे आप अपने को ठीक से समझ पाएँ उसके लिए कैसे आप समय निकालेंगे क्या करेंगे सोचिए विचार करिए अपने घर में परिवार में इसको मुद्दा बनाइए कि हम सब साथ में क्यों हैं हम सब साथ में रहना चाहते हैं लेकिन साथ में रहने का लक्ष्य क्या होगा किस कारण से हम साथ में रह रहे हैं क्या मजबूरी में रह रहे हैं या इसका कोई एक सार्थक सकारात्मक प्रयोजन भी है शायद हम अभी तक नहीं समझ पाए जैसे हम समझेंगे वैसे आप देखेंगे आपके परिवार में एक खुशहाली की लहर बनेगी अभी तो संवाद ही नहीं है अभी तो सारा संवाद वहाँ है कि गैस की टंकी खत्म हो गई बच्चों की फीस जमा हुई कि नहीं हुई बुआ आने वाली है मौसी जाने वाली है इतने संवाद में यदि हम परिवार में जी रहे हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे धीरे धीरे अरुचि पूरे रिश्तों में बन गई है, है ना और रुचि का मुद्दा तभी बनता है जब कोई पार्टी होती है या कोई भोग का कार्यक्रम बनता है या घूमने का कार्यक्रम बनता है तभी रुचि बनती है और उस ऐसी एक रुचि में तमाम और रुचियाँ जुड़ी रहती हैं तो पुनः वो संघर्ष ही होता रहता है इसको ठीक ठीक आप देख सकते हो समझ सकते हो कि एक जिंदगी क्या लक्ष्य हो सकता है क्या होना चाहिए हम उस खाली से दूर कैसे निकलें सब कुछ होते हुए भी ज़िंदगी अंदर से खाली उसको कैसे भरा जाए वो एक केवल और केवल अपनी उपयोगिताओं को लेकर है वो उपयोगिताओं को आप अध्ययन कर सकते हैं आप समझ सकते हैं पहले ज़रूरत इस बात की है कि अपने परिवार में इसको एजेंडा बनाइए बातचीत के एजेंडा बनाइए इसको कि खालीपन क्या है क्यों है और कैसे हम इसको भर सकते हैं